ओम ओम अरे मनुष्य तुम तो मनुष्य बन के जन्म लिए हो मनुष्य को श्रेष्ठ माना है तो श्रेष्ठत्व का दुरुपयोग मत करो केवल अपना तुच्छ वासना के पीछे तुच्छ भोग के पीछे जाकर अमूल्य शास्त्र और गुरु को उपेक्षा मत करो शास्त्र और गुरु एक ऐसा है तुझे वहां तक पहुंचा देंगे जहां से चरा सारा दुख निवृत्त हो जाएगा संसार में माता पिता है वंदनीय है उनका ऋण नहीं हटा सकते पिता के अपेक्षा माता वंदनीय मानी जाती किंतु माता पिता से भी श्रेष्ठ गुरु माना जाता है क्योंकि वो आपको ये संसार सागर के किनारे तक पहुंचा देगा माता पिता तो आपको ये संसार सागर के बीच में छोड़ के जाएगा दुख सागर में धकेल के जाएंगे किंतु विचार क्यों नहीं करते आप जो तो दुख सागर में ही धकेल के गए हैं आपको वही मानते हैं और गुरु को किनारे करते गुरु तो आपको संसार सागर के किनारे तक ले जाएंगे और किनारे ने पहुंचा दिया उसके बाद आपको पार जाने के लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा इसलिए अरे साधक थोड़ा सावधान हो जाओ थोड़ा विचार करो भगवान ने तुझे विचार करने की बुद्धि दिया है उस बुद्धि को सदुपयोग करो अनात्म चिंतन में बाह्य विषय का चिंतन में लगावो मत क्योंकि अमूल्य जीवन है ऐसा शरीर मिला है स्वस्थ ब्राह्मणादि शरीर मिला है उस शरीर मिलने के बाद उसका सदुपयोग क्यों हो ब्राह्मणस्य शरीर वे ब्राह्मण का शरीर क्षुद्र कामनादि भोग के लिए नहीं है ज्ञान प्राप्ति के लिए और मोक्ष प्राप्ति के लिए मिला है और इसी शरीर को भोग में लगाएंगे तो मुक्त कभी होंगे कोकर सोकर योनि योनि से कभी मुक्त नहीं हो सकता है। आगे जाके किस को प्राप्त होंगे कोई पता नहीं एक ऐसा वासना का झोंक आ जाएगा आपको कहा जाके पटक जाएगा कोई पता नहीं इसलिए उठो गुरु के वचन के अनुसार शास्त्र के वचन के अनुसार आगे बढ़ो अपना गंतव्य को और जाओ और आनंद को प्राप्त करो और अपने को भी उद्धार करो और अपने जो संबंधी है परिवार है उनको भी उद्धार करने की सामर्थ्य है यही जीवन है यही अमूल्य है यही पवित्र है अन्यथा वो जीवन व्यर्थ है ओम शांति शांति